तो यहां तक पहुंचे हुए कितने लोग हैं जो केवल शरीर तक अपने सीमित हो ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो बस शरीर में ही राग अटैचमेंट अस्तु इसके आगे आए और हाफ इंग्लैंड का फिलॉसफर हेल्वेशियस फ्रेंच फिलॉसफर लोगों ने कहा भाई देखो ये चार बाग सिद्धांत जो है ये ठीक नहीं है ये चलेगा नहीं क्यों अगर अपने ही स्वार्थ को हरेक व्यक्ति उद्देश्य मानेगा लक्ष्य मानेगा तो क्रांति हो जाएगी एक दूसरे को खा जाएंगे लोग इसलिए दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए यानी परोपकार भी हो और स्वार्थ भी हो हाँ, स्वार्थ नंबर एक परार्थ नंबर दो लोगों ने चार बाग के सिद्धांत को सुनने के बाद जब यह सुना लोगों ने कहा भाई ये तो समझौता अच्छा है अपना भी स्वार्थ देखो दूसरे का भी देखो इसके बाद और आए फिर पर बटलर वो कहते हैं भाई देखो है परार्थ स्वाभाविक धर्म है देखो सिंह शेर अपने बच्चे का पालन करता है उसको खाता नहीं मारता नहीं तो परार्थ ये तो प्रमुख है स्वार्थवार्थ यह सिद्धांत गलत केवल परार्थ लेकिन वो परार्थ क्या होगा फिजिकल परार्थ ये जितने भी एम बनाने वाले हैं ये केवल आनंद के लिए बना रहे हैं ऐसे आनंद मिलेगा चारबाग कहता है ऐसे मिलेगा हाफ कहता है ऐसे मिलेगा बटलर कहता है नहीं ऐसे मिलेगा <coughs> बैंथावे आए और मिल इन लोगों ने कहा कि देखो भाई अपना स्वार्थ पीछे रखो और परार्थ पहले रखो और बहुमत जो हो वो मानो बहुमत का सिद्धांत आज कल भी चल रहा है वही बैंथावे मिल का सिद्धांत इलेक्शन होता है जो बहुमत हो वही कानून पास हो जाए लेकिन अगर बहुमत मूर्खों का हो तो तो सर्वनाश हो जाए लेकिन बहुमत सिद्धांत मानना चाहिए एक हजार गधे धोबी वाले गधे इन गधों की बुद्धि इकट्ठा होकर एक मनुष्य की बुद्धि के बराबर तो नहीं होगा तो बहुमत से क्या काम चलेगा छह अरब आदमी में तो बहुमत में बेपढ़े पढ़े लिखे हैं। और फिर पॉलिटिक्स जानने वाले कितने हैं अरे आपके इंडिया में ही लोकसभा में विधानसभा में हाथ उठाने वाले अधिक है पॉलिटिक्स जानने वाले कितने लोग हैं तो बहुमत से तो सिद्धांत तो कोई बनेगा नहीं तो आज दैविक बाधी आए उन्होंने कहा भाई देखो एक कॉन्सेंस होती है वो भीतर बोलती है उसके अनुसार काम करना चाहिए तो क्यों जी ये सब के अंदर कॉन्सेंस एक सी है अगर एक सी है तो सबके अलग अलग कोई अच्छा आदमी है कोई बुरा आदमी है कोई चोर डाकू है कोई अत्याचारी अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी है और अगर एक आदमी की भी मान लो कॉन्शेंस अलग अलग है सबकी तो उसकी कॉन्शेंस ने अभी तो कहा एक काम मत करो गलत है फिर दो दिन बाद कहा करो ये भी सब फिजिकल बातें फिर आए कॉमन सेंस ये कहते हैं भाई देखो कॉमन सेंस से काम करना चाहिए लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी कॉमन सेंस एक्सपीरियंस के अनुसार होगी ना तुम्हें तो जो अनुभव होगा वही तो तुम्हारी कॉमन सेंस होगी और मटेरियल अनुभव है तुम्हारा तो फिर तुम कैसे अपनी कॉमन सेंस से दिव्य आनंद का निर्णय करोगे ऐसा गलत सिद्धांत का सब गलत क्योंकि ये अपनी माइक बुद्धि से बनाया है इन लोगों ने पाश्चात्य दार्शनिकों ने जो जो फिलॉसफी बनाई है अपने दिमाग से और हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है हमारे यहां वैदिक सिद्धांत ही माननीय है अपौरुषे वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं मनुष्य के बनाए हुए जितने भी ग्रंथ होते हैं वो तो चूंकि मायाबद्ध है इसलिए उसमें तमाम गलतियां होंगी भ्रम होगा विप्रिलिप्त होगी वेद ऐसा ग्रंथ है जो विनिर्गत ग्रंथ कहलाता है माने प्रकट हुआ है भगवान ने भी नहीं बनाया प्रकट होता है फिर प्रणय में भगवान में लीन हो जाता है फिर सृष्टि के समय प्रकट होता है निश्वसित मत्स्य वेदा अनादि निधना वेदा वो अनादिकालीन है अपौरुषेय है उनके द्वारा तत्व ज्ञान करना चाहिए जानना चाहिए जीव का चरम लक्ष्य क्या है ये बड़ी मुश्किल है किसका ज्ञान करें क्या जानें? अगर कोई एक चीज बता दे कि इसका ज्ञान प्राप्त कर लो तो सब ज्ञान अपने आप हो जाए ऐसे कोई फिलॉसफी होद कहता है भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति पहले मुंडक का पहले खंड का तीसरा मंत्र किसके जान लेने पर सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है ये प्रश्न किया वो कौन है जिसको एक को जान ले तो सब समझ में आ जाए अलग अलग जानना कितना जानेंगे हम छोटी सी तो आयु है अनंत ज्ञान है तो वेद ने ही उत्तर दिया दिदे वेदितब्वे पराचै पराच दो विद्या होती है एक परा एक अपरा पहले मुंडक के पहले खंड का चौथा मंत्र एक विद्या परा एक अपरा तो अपरा विद्या क्या है ऋग्वेदो यजुर्वेद साम बेदो अथर्वेद ये अपरा विद्या है अपरा यानी थियोरिटिकल शाब्दिक अपरा याया तदक्षर पहले मुंडक के पहले खंड का पांचवां मंत्र परा विद्या उसे कहते हैं जिससे उसका ज्ञान हो अक्षर का तद अधिगम्यते अक्षर का ज्ञान हो अब अक्षर क्या बला है ये समझना पड़ेगा संयुक्त में तत्म अक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीष पहले अध्याय का आठवां मंत्र क्षर प्रधानमृता क्षर भर क्षरात्मा भीशते देव एक तरध्या तत्व भूयश्चाते विश्व मया निवृत्ति श्वेता शतरोपनिषद पहले अध्याय का दसवा श्लोक दसवा मंत्र ये बता रहा है एक छर होता है और एक अक्षर होता है और एक क्षराक्षराधीश होता है तीन तत्व होते हैं छर क्या माया अक्षर क्या जीव और इन दोनों का प्रेरक भगवान लेकिन यहां जो अक्षर कहा तो भगवान के लिए कहा परा यद अक्षर मधिगम्य क्योंकि अक्षर जीव भी है अक्षर ब्रह्म भी है अक्षर माने जो नष्ट होता हो अक्षर जो नष्ट ना हो सदा रहे वो अक्षर तो जानना क्या है उसको जानकर तमेवित मृत्यु मृत्युमेति उसको जानकर और असगम हेवाय लब्धवा नंदी भवती तैकियोपनिषद दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग उसको वो ऊपर इशारा कर रहा उस ब्रह्म को उस भगवान को उस परमात्मा को उस ईश्वर को पाकर जानकर यह ज्ञानी बन जाता है आनंदमय हो जाता है ए रसगम हेवायम केवल उसको पाकर तमेव विदित्व केवल उसको जानकर एक शब्द है सब जगह फिर वेद कहता है देखो मनुष्य पहले तुम अपने शरीर की इंपॉर्टेंस समझो तुम्हारा शरीर दशकद बोधुम प्राक शरीर तथा सर्गेशु लोके शरीरवाय कल्पते कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र वेद कह रहा है देखो मनुष्य शरीर में ही उसको जान लो उसको पा लो उसको भगवान को क्यों एक तो ये रीजन कि मनुष्य ही जानने का अधिकारी है पाने का अधिकारी है और कोई शरीर नहीं है दूसरे ये कि मनुष्य शरीर क्षणिक है अगर तुम कहो एक घंटे बाद हम जाने के लिए डट जाएंगे अगला घंटा तुमको मिले ना क्षणिक है ये शरीर तो फौरन जान लो प्राक शरीर से शरीर छूट न जाए छिन न जाए उसके पहले प्राक नहीं तो क्या होगा सर्गेशु सर्गेशोड़ो कल्पो